से व्यक्ति बात तो सदा पते की कहते अनुभव की कहते रही कोई बुद्ध पुरुष नहीं है लेकिन बड़े अनुभवी व्यक्ति है। जीवन को जिया है उसके मीठे कड़वे अनुभव लिए सार की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं रहीमन ब्याह है, व्यादि एक बीमारी विवाह का क्या अर्थ जब तक तुम्हें दूसरे की आवश्यकता है तब तक तुम बीमार जब तक तुम स्वयं होने में समर्थ नहीं हो तब तक तुम बीमार जब तक तुम अपने एकांत में आनंदित नहीं हो सकते तब तक तुम बीमार हो ये दो शब्द याद रखो व्याधि और समाधि व्याधि का अर्थ है हम अपने भीतर रुगण सो दूसरे में अपने को बुलाते, भटकाते भरमाते तरह तरह के भ्रम खाते जानते हुए खाते न खाएं तो क्या करें क्योंकि अपने भीतर झांकते हैं तो अंधकार ही अंधकार अपने भीतर देखते हैं तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं अपने भीतर देखते हैं तो व्यर्थता ही व्यर्थता मालूम होती असार ही असार रेगिस्तान दूर दूर तक जहां ना कोई फूल खिलता दिखाई पड़ता ना कोई फल लगते दिखाई पड़ते जहां कहीं दूर भी एक मरुद्धान के दर्शन नहीं होते डर के बाहर निकल आते मगर बाहर क्या करें कोई उलझाओ चाहिए कोई भरमाव चाहिए किसी चीज के साथ अटकाव चाहिए और सबसे ज्यादा भरमाने वाली बात विवाह विवाह का अर्थ है पुरुष के लिए स्त्री स्त्री के लिए पुरुष वो प्राकृतिक व्यवस्था है भटकने की भरमने की आशाएं बंध जाती है, सपने समझ जाते हैं। लगता है बस अब आ गई सुख की घड़ी आती कभी नहीं बस लगता ही है कि आ गई आ गई आ गई इस शब्द आ गई को ठीक से समझना तुम इसको इकट्ठा करके पढ़ते हो आ गई आ को और गई को तोड़ के पढ़ना हमेशा आ गई आई ही नहीं और गई ये बड़ा प्यारा शब्द है इस शब्द में बड़ा राज इसमें हलंत लगा के पढ़ना कभी इसको इकट्ठा मत करना इकट्ठा करने में पैन बेड़ी पड़ते आता करता कुछ नहीं आता हुआ बस मालूम पड़ता है आएगा भी कैसे वह स्त्री जो तुम्हारे प्रेम में पड़ी है वो भी अपने से भागी तुम उसके प्रेम में पड़े हो तुम भी अपने से भागे दो भिखारी एक दूसरे से आशा रख रहे भिक्षा पात्र फैलाए हुए यह देवी के देवता वह भी आशा में कह रही है कि तुम राजेश्वर और तुम भी आशा में कह रहे हो आशाएं बांधे हो नहीं जैसा कोई और तू तो हृदय की रानी हृदय सम्राट सम्राज्ञी ये सब आशाएं है वो भी सिर हिला रही है तुम भी सिर हिला रहे हो दोनों को अपनी असलियत पता है मगर दोनों सोच रहे हैं शायद दूसरा भरदे मेरे भीतर की खाली जगह मगर ये भ्रम कितनी देर रहेगा जब तक चौपाटी पे मिलते रहोगे जब तक चौपट नहीं हो जाओगे तब तक रहेगा चौपाटी भी लोगों ने नाम गजब का रखा ये चौपट होने के पहले मिलने का स्थान हालांकि जिन्हें रखा किसी ऋषि मुन्े न रखा होगा वो ये सावधान चौपाटी है मगर फिर भी नहीं लोग चौंकते चले चौपाटी कहा जा रहे है चौपाटी जा रहे जब तक होश आता तब तक, तक बहुत देर हो जाती विवाह के बाद ही पता चलता है कि हम दोनों भ्रांति में थे तब कलह शुरू होती इसलिए हर विवाह कलह में ले जाता है कलह किस बात की कलह इस बात की है कि प्रत्येक सोचता है मुझे धोखा दिया गया है, हालांकि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है प्रत्येक ने धोखा खाया है जरूर दिया किसी ने भी नहीं स्त्री पुरुष निंदा करते रहते स्त्री स्त्री नरक का द्वार साधु महात्मा चिल्लाते फिरते स्त्री नरक का द्वार एक बात समझ लेना ये सब चौपाटी को याद कर रहे हैं ये अभी भी दोष स्त्री को दे रहे हैं जरा ख्याल करना इस भ्रांति पे ख्याल करना पहले सोचते थे कि स्त्री सामगी आ जाएगी मेरे हृदय में तो जल जाएंगे बुझे खिल जाएंगे कुमलाए फूल हो जाएगी बर्खा अमृत की पहले भी भरोसा था स्त्री पर अब भी भरोसा है कि नरक भेजेगी अभी भी भरोसा नहीं गया मगर स्त्री बनसाली पहले स्वर्ग देती थी अब नरक भेज रही तुम्हारे महात्माओं में मैं कोई क्रांति नहीं देखता वही की वही भ्रांति पहले स्त्री को जिम्मेवार सोचते थे स्वर्ग की सीढ़ी की तरह सोचते नरक की सीढ़ी सीढ़िया सीढ़िया तो सीढ़िया का तुम दोनों तरह उपयोग कर सकते हो ऊपर ऊपर जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ जाओ चले चले नीचे नीचे तो निस्पक्ष होती सिली को ये थोड़ी कहते कि ऊपर ही जाओ नीचे जाना मना है कि नीचे जाना मना है ऊपर ही जाओ सीढ़ी पे कोई थकती नहीं लगी होती दोनों के सामने जाती लेकिन पुरुष गालियां देखते फिर को जिंदगी भर और अगर भोगी देते हो गालियां तो भी ठीक है जिनको तुम त्यागी कहते हो वो और भी ज्यादा गाली देते स्त्रियां इतनी मुंगफट नहीं इसलिए स्त्रियों में महात्मा नहीं हो सके महात्मा होने के लिए पहले मुंगफट होना जरूरी है महात्मा होने के लिए पहले असंस्कृत असभ्य होना जरूरी है। महात्मा होने के पहले दूसरे को दोषी ठहराना जरूरी स्त्रियां इतना नहीं कर सकी कभी स्त्रियां जल्दी धोखे में भी नहीं आती सच बात यह है तुम लाख स्त्रियों से कहो लेकिन वो काफी सोच विचार करती कोई स्त्री कभी अपनी तरफ से नहीं कहती कि मुझे तुमसे प्रेम है तुम्ही से कहलवाती हजार दफा कोई स्त्री कभी तुम्हारे आसपास पास पूछ नहीं रहती से हिलवाती मुला नीन और उसकी पत्नी दिन सुबह सुबह विवाद कर रहे थे जो कि हर घर का रिवाज जिस घर में सुबह से विवाद ना हो उस घर में विवाह हुआ ही नहीं इसलिए मैं तो कहता हूं फला का विवाह हो रहा मतलब फला का विवाद शुरू हो रहा है विवाह अर्थात विवाद पर्याय वाची चाय की टेबल पे बकवास शुरू हो गई मुल्ला की पत्नी में जाके सुनो जी कुछ मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी तुम्हें पूछ लाते फिरते थे तुम ही चिट्ठियां लिखते थे कि मैं मर जाऊंगा क्या है हाँ मैं मरा कि अगर तुम तुमने मिली तो मैं मर जाऊंगा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता कोई मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी मुल्ला ने कहा बात सच इससे मैं स्वीकार करूंगा ये मेरी गलत आदत है ये मैं हर स्त्री को लिखता रहा ये मेरी पुरानी आदत ये मेरी अभी भी नहीं छूटी तू है तेरा अनुभव है मगर फिर भी अभी भी मौका मिल जाता तो मैं लिख देता कह देता हूं इस तरह की बात मूढ़ हूं मतमंद और ये बात सच है कि मैं ही तेरे पीछे फिरता रहा कोई तू मेरे पीछे फिरी नहीं और हो भी क्यों ना कोई चूहे दानी चूहे के पीछे नहीं फिरती तो चूहा खुद ही मूर्ख चूहेदानी में चला जाता इसलिए चूहेदानियां कभी महात्मा नहीं होती चूहे महात्मा हो जाते, और स्वभाव था जब चूहे महात्मा होंगे तो चूहेदानी को गाली देंगे और किसको गाली देंगे कि ये ना रखा तो आ सावधान मगर तुम लाख करो सावधान लोग अपने अनुभव से ही नहीं सीखते तो दूसरे के अनुभव से क्या खाक सीखेंगे? अभी महात्मा को भी मौका मिल जाए फिर से जरा चूहेदानी ढंग की मिल जाए जरा रंग ढंग और हो न हो लोहे की हो सोने चांदी की हीरे जवराज जड़े हो तो महात्मा भी सोचेंगे कि एक प्रयोग और कर लेना ठीक अरे कौन जाने एक स्त्री गलत हुई सभी स्त्रियां थोड़ी गलत होंगी एक स्त्री के कारण सारी स्त्रियों को गलत मान लेना ठीक भी तो नहीं मालूम होता तर्कयुक्त भी मालूम नहीं होता रहीम तो पते की कह रहे हैं मगर चैतन्य कीर्थी तुम रहीम की मान के मत रुक जाना अपना अनुभव भैया ना कोई, कोई चूहदानी का अनुभव चाहिए ही फंसो ऐसे रहीम वगैरह की मान कर रह गए तो बहुत पछताओगे और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जवानी में तो आदमी अपने को रोक लेता है जवानी में ताकत होती रोकने की जवानी में ताकत होती जो भी उपयोग करना हो अगर जवान चूह हो और जिद कर लेके नहीं घुसेंगे चूहदानी में तो नहीं घुसे लेकिन जैसे जैसे जवानी जाएगी और बुढ़ापा करीब आएगा वैसे वैसे मन की ताकत कम होने लगेगी संकल्प टूटने लगेगा और मन नवाडोल होने लगेगा चूहेदानी के तुम चक्कर लगाने लगोगे एक सज्जन मुझे मिले चालीस परसेंट की उम्र थी बाल ब्रह्मचारी थे उन्होंने मुझसे कहा चालीस वर्ष तो मैंने गुजार दी अब क्या डर मैंने कहा तुम ठहरो अभी असली डर आ रहा उन्होंने मतलब मैंने कहा कि तुम पैतालीस साल के बाद फिर मुझे मिलना उन्होंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात मैंने कहा ऐसे तुम समझोगे भी नहीं समय समझा देगा 45 साल के बाद मुझे मिलना मगर वो थोड़े डर गए शाम को ही आ गए कहने लगे कि नहीं मैं दिन आज बेचैन रहा आपका मतलब क्या इनका मतलब यह है कि जब आदमी जवान होता है तो कुछ भी करने की ऊर्जा होती जैसे जैसे तुम 45 के करीब पहुंचोगे और जवानी खिसकनी शुरू होने लगेगी वैसे वैसे मन में संदेह उठने शुरू होंगे कहीं दुनिया सच में ही मजा ना लूट रही हो आखिर महात्मा कितने गिने जो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार और ये कहते रहे स्त्री नरक का द्वार फिर भी कौन इनकी सुनता है और इन्हें भी मौका मिल जाए तो ये अपने ही कहां सुनते तो कुछ न कुछ रास्ता होगा जब जिंदगी हाथ से जाने लगी कि तब तुम घबराओगे उन्होंने नहीं मानी मेरी बात पैतालीस साल बाद वो मुझे मिले और उन्होंने उनके आंखों में आंसू थे उन्होंने कहा ठीक कहते थे सच में मैं डगमगाने लगा अब घबराहट मेरी शुरू हुई अब जिंदगी हाथ से जा रही है। अब ये आखिरी समय अगर दो चार पांच साल और मैं गुजार देता हूं तो मैं गया काम से फिर पता नहीं पता नहीं स्त्री का अनुभव कैसा था मैंने तो लिया नहीं अब मेरे मन में बस एक ही धुन चलती है न कोई राम ना कोई कृष्ण कोई नहीं बस एकदम गोपियां ही गोपियां दिखाई पड़ती मंदिर भी जाता हूं राम के वक्त मगर सीता मैया दिखाई पड़ती रामचंद जी नहीं दिखाई पड़ते आंखें अटकी रहतीं सीता मैया स्वाभाविक है चैतन कीर्ति रहीम तो ठीक कहते हैं कि विवाह है व्याधि मगर रहीम अनुभव से कहते हैं रहीम कोई महात्मा नहीं रहीम तो एक महाकवि है जीवन को जिए और जीने से जो सार निकाला है इस पद में रख दिया है। कहते सकू तो ले बचा है बचा सको तो बचा लो मगर कैसे बचाओगे अनुभव के बिना कोई नहीं बचा सकता अनुभव के बिना कोई भी बचाएगा तो बहुत झंझट में पड़ेगा इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सकू तो ले बचाए मैं तो कहूंगा बचा भी सको तो भी बचाना मत इस अनुभव से गुजर जाना जरूरी है इससे मुक्त होने के लिए पायन बेड़ी पड़ते ये तो सच है कि बेड़ी पड़ जाती और इसलिए तो ढोल बजाते ढोल बजाए बजाए इसलिए तो मैं घोड़े बिठालते दूल्हा राजा बनाते क्योंकि फिर जिंदगी भी बन रहे तलवार वगैरह लटका देते देखते हो मजा जिन्हें तलवार पकड़ना भी ना आता हो तलवार दूसरे दिन कभी छुरी भी ना पकड़ी हो सब्जी काटने की छुरी से भी हाथ काट लें, उनको तलवार लटका दी वो भी उधार मांगला है किसी की हर गांव में ऐसी तलवारें होती जिनका कुल काम इतना है कि जब कोई दूल्हा राजा बनता है, तब वो तलवारें आ जाती लटका दी जाती और हर गांव में घोड़े होते घोड़ियां होती उनका काम यही है कि जब कोई दूल्हा राजा बने उनको बिठा दिया अनुभव में गधे पे भी नहीं बैठे अभी गधा भी उनको ऐसा पटके कि छठी का दूध याद आ जाए गधा भी ऐसी दुलत मारे मगर बैठे आकड़ के घोड़े पे और चारो तरफ बराती चल रहे हैं और बैंड बाजे बज रहे हैं। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कुछ गजब का काम हो रहा है कुछ महान कारी हो रहा है ये एक दिन का राजपाठ है, ये एक दिन का स्वागत सत्कार है फिर जिंदगी भर फल भोग कहते तो ठीक है पायन बेड़ी पड़ते ढोल बजाए बजाए, ढोल बजा बजा के लोग बेड़ी पहना देते क्योंकि तुम ढोल में उलझे रहते तुम्हें ख्याल ही नहीं रहता कि पैरों की क्या गति हो रही इधर ढोल में तुम उलझे हो तुम सुन रहे हो सहनाई उधर पैर में बेड़िया डाली जा रही मंत्र तंत्र पढ़े जा रहे पंडित पुजारी चक्कर लगवा रहे हैं वेदी के साथ फेरे डाले जा रहे हैं एक राजनेता को एक विवाह में निमंत्रित किया गया राजनेता थे राजनेता और शराब ना पिए ये जरा मुश्किल हां जीवन जल पीने लगे तो बात दूसरी उससे शराब भी बेहतर कम से कम अंगूर का जल है गए थे विवाह में ज्यादा पी के पहुंच गए समझ में आ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है वो तो अपनी पुरानी धुन में थे दूल्हा दुल्हन यज्ञ कुंड का चक्कर लगा रहे थे सात फेरे लगाए जा रहे थे उन्होंने आओ देखाना ताओ जल्दी से पहुंचे कैची खींचे से निकाली और काट दिया वो समझे कि उद्घाटन कर रहे हैं दूसरों के कांटे से बात कटती नहीं अरे लोगों लो ने दूसरी गांठ बांध दी एक गांठ की जगह दो गांठें हो गई और और नेता को पकड़ के लोगों ने बिठाया कि भैया तुम्हें तो ये क्या हो गया वो समझे कि उद्घाटन आया करने तो वो तो कैची से पीता कहीं भी लटका हो तो काटना उनका कुल काम था ये फीता लटका देखा उन्होंने इसते पुरुष के बीच का मामला क्या है दूसरों के काटे नहीं कटेगी ये बेड़ी ये तो काटेगा का कोई दूसरा तो बन जाएगी दौरी चचा चचा चचा चचा में अब कुछ नहीं बचा झुके हुए सलाम चची के गुलाम इसलिए बेचारे कहते रहीम बचा सको तो कुछ बचा लो चचा मैं उनसे सहमत हूं बात तो सच्ची कहते हैं पते की कहते हैं लेकिन उन्होंने भी अनुभव से सीखी और तुम भी अनुभव से ही सीखोगे इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम मान के रुक जाना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे अनुभव से गुजर जाओ अनुभव से गुजरना ही अनुभव से मुक्त होने की एकमात्र व्यवस्था है कठिनाई तो है अनुभव से गुजरने में मुश्किल तो है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती चंदूलाल ने अपने निजी डॉक्टर से जाके कहा कोई दवा दे दीजिए डॉक्टर ने पूछा आप घर कब पहुंचते हैं दफ्तर से चंदूलाल ने कहा घर ठीक पांच बजे डॉक्टर ने कहा तो कल साढ़े दस बजे रात घर पहुंचना पत्नी के मुंह से आवाज निकलेगी दवा वगैरह की कोई जरूरत नहीं अरे मुर्दा पत्नी हो तो बोलेगी कितने गला लगाओ, ऐसी आवाज निकलेगी कि तुम भी याद रखोगे और फिर कभी दवा मांगने नहीं आओगे फिर तो तुम यही प्रार्थना करोगे हे प्रभु वही बीमारी हो जाए एक दिन मुल्ला ने बहुत उदास बैठा था तो मैंने पूछा क्या हुआ बड़े नहीं बात क्या इतने उदास क्यों का मेरी पत्नी ने तीस दिन बोलचाल बंद कर दिया तो मैंने कही तो खुश होने की बात उन्होंने कहा हा खुश होने की बात आज तीस दिन खत्म हो रहे खा खुश होने की बात आज फिर बोलचाल शुरू होगा अब देखें क्या होता घर पहुंचे तो पता चले अनुभव से गुजरो गुलजान एक दिन डॉक्टर के पास पहुंची और बोली कि डॉक्टर साहब मेरे पति नसरुद्दीन को न जाने क्या हो गया रात भर बड़बड़ाते रहते अच्छा हो आप कुछ गोलियां वगैरह दें डॉक्टर देख गोलियां उसे देते हुए कहा यह लीजिए इन गोलियों से उनका बड़बड़ाना बिल्कुल बंद हो जाएगा गुलजान गुस्से से बोली लेकिन डॉक्टर साहब बड़बड़ाना बंद किसे करवाना अरे कुछ ऐसी गोलियां दीजिए ताकि साफ साफ सुनाई दे की वे क्या कह रहे हैं कमला बिमला इत्यादि नाम समझ में आते मगर साफ समझ में नहीं आते कि मामला क्या है किस से ला लगाओ चल रहा है ये कौन है राणे कमला बिमला रात रात भर बैठ कर सुनती हूं मगर अनर्गल बकवास में सब गड़बड़ हो जाता है ये तो तुम जरा अनुभव चेतन कीर्ति करो इन सबके एक ही पत्नी काफी है दो हैं तो फिर क्या कहना और मोहम्मद ने इसलिए तो कहा कि चार पत्नियां चार जिसकी पत्नियां हो उसका मोक्ष निश्चित अगर उसका मोक्ष ना हो तो वो महामूढ़ फिर उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता चार पत्नियां जिसका उद्धार न कर सकती उसका मोक्ष असंभव है पड़ोसन के यहां जाके मुल्ला ने की मुला गुलजान बोली बहन तुम तो बड़ी परोपकारी स्त्री हो क्या मेरा एक जरा सा काम करोगी पड़ोसिन बोली हां क्यों नहीं बोलो क्या काम आ पड़ा बहन अपना ही घर है मैं तुम्हारी हूं बोलो गुलजान ने शर्माते बताया बात यह है की मुझे तुम्हारे पतिदेव से एक घंटे लड़ लेने दो तो, मेरे पति आज चार दिन से बाहर गए होगा एक कब्र पर है इस कब्र के अंदर एक ईमानदार सत्यवाची एक पतिव्रता और सदा पड़ोसियों की भलाई करने वाली समाज सेविका श्रीमती गुलाबरानी चिर निद्रा में शयन कर रही वे आजीवन अपने पति श्रीमान डब्बू जी को सुखी करने के कठोर प्रत्न करती रहीं और अंततः स्वर्गवासी होकर सफल हुई तो या तो तुम स्वर्गवासी हो जाओगे या पत्नी स्वर्गवासी हो जाएगी हर हाल में लड्डू ही लड्डू है बच्चन की एक कविता है चेको स्लोवाकिया की भूल भुल। में है एक पहाड़ी जिस पर लोहे का टावर है पेरिस के आइफल टावर का छोटा भाई, उसके नीचे भूल भुलैया बनी हुई है, उसके सब दर दीवारों पर शीशे शीशे जड़े हुए है उसके अंदर घुस जाने पर बड़ी देर तक लोग नहीं बाहर आ पाते शीशो से फिर फिर टकराते युनोवा मेरी दुभा मुझसे बोली अंदर जाएं और निकलकर बाहर आएं तो मैं जानू मैं बाहर के दरवाजे पर इंतजार में खड़ी मिलूंगी अंदर पैठा, मैंने नजरें नीचे रखी राहों का हर नोट करता मैं केवल तीन मिनट में बाहर आया युनोवा को हुआ अचमचे किए चला में बोला ऐसे यूनोवा ने कहा आपकी बुद्धि भारती मान गई मैं मगर आपके अटक भटक का मगर आपने अटक भटक का मजा गमाया मैं बोला वह तो जीवन में मैंने अब तक बहुत उठाया अटक भटक का थोड़ा मजा लो विवाह से बड़ी कोई भूल भुलैया नहीं थोड़े अटको भटको चेतन कीर्त जल्दी ना करना रहीम का दोहा लिख के रख लो जेब में कभी कभी निकाल के पढ़ लेना राहत मिलेगी कह तो गए सत्य फिर रख लेना जेब में जाए और एक दिन निश्चित तुम्हारा अनुभव बन जाएगा जीवन में केवल एक ही उपाय है सीखने का स्वानुभव और वही मुक्ति का द्वार है, द्वारा